श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग कामारपुकुर तथा पितृपरिचय जमींदारों के साथ विवाद होने के कारण क्षुधीराम का सर्वस्व नाश धर्म मार्ग पर अवस्थित रहकर संसार यात्रा का निर्वाह कितना कठिन है यह अनुभव करने में श्री चुधीराम जी को विलम्ब न लगा संभवतः उनकी कन्या कात्यायनी के जन्म के कुछ दिन बाद ही उन्हें घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा ग्राम के जमींदार रामानंद राय के प्रजा के प्रति अत्याचार की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं गांव के किसी व्यक्ति पर असंतुष्ट होकर उन्होंने अदालत में एक झूठा मुकदमा दायर किया और उसमें विश्वासी गवाह की आवश्यकता होने के कारण श्री छुधीराम जी को अपनी ओर से गवाही देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया धर्मपरायण क्षुधिराम जी कानून अदालत आदि को सदा भय की दृष्टि से देखते थे और सत्य घटना के लिए भी इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी के विरुद्ध कानून आदि का आश्रय नहीं लिया इसलिए जमींदार के अनुरोध से उन्हें बहुत धक्का लगा झूठी गवाही न देने पर उन्हें जमींदार का विशेष को भाजन बनना पड़ेगा यह निश्चित रूप से जानकर भी वे उस कार्य में किसी प्रकार से सम्मत नहीं हो सके अतः उस प्रकार के कार्यों का जो स्वाभाविक परिणाम होता है वही हुआ जमींदार ने उनके भी विरुद्ध झूठा आरोप लगाकर नालिस की एवं मुकदमा जीत कर उनकी सारी पैतृक संपत्ति नीलाम कर दी श्री श्री राम जी ने के रहने तक के लिए उस गांव में रत्ती भर जमीन न बची गाँव के लोग उनके दुख से अत्यंत व्यथित हुए किंतु छुदीराम के विरुद्ध उनकी कुछ भी सहायता न कर सके इस प्रकार प्रायः चालीस वर्ष की आयु में श्री क्षुधीराम जी एक साथ सब कुछ खो बैठे पितृपुरुषों के अधिकारी रूप से तथा अपने उपार्जन के फलस्वरूप जो संपत्ति हृदयराम मुखोपाध्याय से हमें विदित हुआ है कि देर गाँव में श्री छुधीराम जी की लगभग डेढ़ बीघे जमीन थी उन्होंने इतने दिनों में एकत्रित की थी वह वायु जिस प्रकार मेह को छिन्न भिन्न कर देती है ठीक उसी प्रकार एक साथ सब कुछ विनष्ट हो गई किंतु यह घटना उन्हें धर्म मार्ग से विचलित न कर सकी श्री रघुवीर के श्री चरणों में एकांत रूप से शरणागत हो अविचल हृदय से अपना कर्तव्य निर्धारण कर दुर्जन व्यक्ति से दूर रहने के निमित्त उन्होंने अपनी पैतृक भूमि तथा उस गांव को सदा के लिए त्याग दिया कामार श्री सुखलाल गोस्वामी का उल्लेख हम इससे पूर्व ही कर चुके हैं समान स्वभाव विशिष्ट होने के कारण श्री क्षुधिराम जी के साथ पहले से ही उनका विशेष सौहार्द था मित्र की उस विपद वार्ता को सुनकर वे अत्यंत विचलित हुए तथा अपने मकान के एक अंश स्थित कुछ झोपडियों को सदा के लिए उन्हें देने का निश्चय कर उनको कामार पुकुर आकर रहने का उन्होंने अनुरोध किया संपूर्ण असहाय श्री क्षुधिर जी को इससे सहारा मिला श्री भगवान की अचिंत लीला से ही यह अनुरोध उपस्थित हुआ है ऐसा अनुभव कर कृतज्ञतापूर्ण हृदय से कामार पुकुर आकर वे तब से वहीं निवास करने लगे बंधुगत हृदय सुखलाल जी इससे अति प्रसन्न हुए तथा श्रुधीराम जी की संसार यात्रा निर्वाह के लिए उन्होंने डेढ़ बीघा धान का खेत भी उनको सलाह के लिए प्रदान किया